लेकिन तुम्हारे सिर पर चोट लगी हुई है और बाल भी नहीं है ओ लेकिन ठीक है तुम तो पुलिस में हो कैप लगा लेना मैंने पहले उन्हें बता रखा है कि मेरा बेटा पुलिस में है कह दूंगी कि तू बहुत बिजी है और ड्यूटी के बीच मैं यहाँ आया है इसलिए पुलिस यूनिफॉर्म में ही चला आया क्या क्या बकवास कर रही हैं आप मैं कहीं नहीं जा रहा और ये ये कौन सी लड़की पकड़ करके आई है विकरात ने खींचते हुए कहा अरे बेटा तेरे चाचा जी ने बताया है वो उन्होंने फेसबुक पे लड़की को देखा था तू तो एक बार मिल तो सही बहुत अच्छी लड़की है पारिवारिक है माँ ने विक्रांत को समझाते हुए कहा नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा मुझे किसी से नहीं मिलना है मुझे ऑफिस जाना है बहुत इम्पोर्टेंट केस चल रहा है विक्रांत ने जवाब दिया मुझे पता था तुम यही बहाना बताओगे पर बेटा मेरी बात तो मान ले देख हम भी बूढ़े हो रहे है तेरी भी तो उम्र निकली जा रही है अब शादी नहीं करेगा तो भला कब करेगा देख तेरे भाई के दो बच्चे भी हो गए उनके बच्चे हो गए तो मैं क्या करूँ विक्रांत ने खींचते हुए जवाब दिया अभी मेरे पास टाइम नहीं है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ प्लीज मुझे किसी से मिलना नहीं है हाँ हाँ तू तो हमारे कहने से क्यों जाएगा मां ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा अब उनका इमोशनल ड्रामा शुरू हो चुका था तू नहीं जाएगा ना तो ठीक है एक काम कर जहर लाकर मुझे और तेरे पापा को खिला दे हम आंखें मूंद लेंगे तब तुम आराम से रहना ये भगवान अरे माँ बस करो चुप जाओ विक्रांत ने कहा उसका मूड अपसेट हो चुका था सुबह आठ बजे का टाइम दिया है उन लोगों ने कॉफी हाउस में आने का माँ ने खुश होते हुए कहा तुम अच्छे से तैयार हो जाओ अपनी यूनिफार्म पहन लो और कैप भी लगा लो फिर तुम्हारा सिर नजर नहीं आएगा। चलो जल्दी करो हे भगवान किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे विक्रांत ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा अब मुझे समझ आ रहा था कि मैं इतनी बेवकूफियां क्यों करता रहता हूँ विवश होकर विक्रांत को अपनी माँ की इच्छा अनुसार तैयार होना पड़ा उसने माँ के कहने पर शेव किया और फिर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होने लगा इस बीच उसका दोस्त शेरलॉक होम्स कुछ समझ नहीं पा रहा था वो हिलाता हुआ विक्रांत के आगे पीछे घूम रहा था उसके मालिक पर क्या मुसीबत आ पड़ी है ये बात उसकी समझ से परे थी। खर, चाहता था लेकिन उसकी माँ कैब में जाने को तैयार ही नहीं हुई वो दो किलोमीटर तक विक्रांत को पैदल बस स्टॉप तक लेकर गई और फिर वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में बैठ गया रास्ते में माँ उसे लड़की की फोटो दिखाते हुए बोली देख ये देख कितनी अच्छी लड़की है चुप करो तुम मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ जो नहीं जानती तेरे चाचा जी ने रिश्ता भेजा है उन्होंने भी लड़की देखी है कह रहे थे की अपने विक्रांत के लिए इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती माँ ने जवाब दिया ओ गौट ये चाचा जी भी ना इनसे तो बाद में मिलूंगा विक्रांत वनी मन बुदबुदाने लगा ये देखो एक ये लड़की भी है मगर इसकी नाक मुझे ठीक नहीं लग रही उम्र भी ज्यादा है थोड़ी है ना माँ ने विक्रांत को दूसरी फोटो दिखाते हुए कहा hey कितनी फोटो लेकर घूम रही हो अरे ये तो पहले की फोटो है, इसे तो मैंने रिजेक्ट कर दिया है वो पहले वाली बहुत अच्छी है तेरे लिए बिल्कुल ठीक है अब बस जल्दी से तू शादी कर ले और फिर मैं जल्दी से अपनी गोद में अपने पोते को खिला लू बस उसके बाद तो भगवान मुझे ले चले यहाँ से माँ की आंखों में फिर से आंसू आने लगे ओहो क्या कर रही हो बस में है ना हम लोग सब देख रहे हैं उनको लगेगा कि मैं आपको सता रहा हूँ भगवान विक्रांत ने खींचते हुए अपना सिर पकड़ लिया विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक ये सब क्या हो रहा है कहा उसने आज ऑफिस जाकर के इस पर काम करने का प्लान बनाया था और कहा वो अपने लिए लड़की देखने जा रहा है विक्रांत अभी सोच ही रहा था कि उसे याद आया की उसे आज के लिए कोडव में हवा मिला हुआ है और हवा का मतलब उसके परिवार के रिश्तों से था इसलिए आज अचानक से माँ उसके घर आ गई थी ओह ऐसी बात है वो अपनी माँ के चेहरे को ध्यान से देखने लगा उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान नजर आ रही थी वो काफी खुश लग रही थी माँ के चेहरे पर ऐसी खुशी के लिए विक्रांत कुछ भी करने को तैयार था उसे ये बात समझ आ रही थी कि माँ उसे प्यार करती है इसलिए इतनी परेशान है आज भले ही मुझे उसकी हरकतों से दिक्कत हो रही है लेकिन कल जब वो नहीं रहेगी तो फिर उसकी यही हरकतें बहुत याद आएंगी क्योंकि माँ तो बस मां होती है बस ठीक कॉफी हाउस के सामने जाकर रुकी विक्रांत माँ के साथ वहा उतरा तो ये जगह उसे थोड़ी जानी पहचानी सी लगी फिर उसे वहां पर एक मॉल दिखाई पड़ा तब उसे याद आया कि ये वही मॉल है जहां पर उसने रॉ एजेंट रणजीत मेहरा को अरेस्ट किया था और जिस कॉफी शॉप में उसकी माँ आज उसे ले जा रही थी वो इस मॉल के ठीक बगल में ही था थोड़ी देर में विक्रांत माँ के साथ कॉफी हाउस के भीतर दाखिल हो गया यार ये डेट पर माँ के साथ कौन आता है विक्रांत मनी मन सोचने लगा लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि ये कोई डेट थोड़ी ना है यहाँ तो माँ मेरा रिश्ता फाइनल करवाने के लिए आई हुई है विक्रांत अपनी माँ के साथ टेबल पर बैठ गया अभी यहाँ पर दूसरा पक्ष नजर नहीं आ रहा था टेबल पर बैठे बैठे विक्रांत का दिमाग केस पर ही लगा हुआ था वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल ऑफिस पहुंचना चाहता था और केस पर काम करना चाहता था विक्रांत बैठे बैठे कुछ सोच रहा था तभी उसकी मां ने उसे एक पेपर देते हुए कहा ये देख ये लड़की का बायोडाटा इसमें लेकर घूम रही हो अरे तू देख तो सही एक बार देख ना इतना कहते हुए माँ ने बायोडाटा का पेपर विक्रांत की तरफ करने लगी विक्रांत ने जैसे ही ये पे� पेपर हाथ में पकड़ा वैसे ही माँ का हाथ वहाँ रखी एक पानी के गिलास से भिड़ गया और फिर गिलास का पानी पूरा उसके कपड़ों पर जा गिरा विक्रांत तुरंत उठ खड़ा हो गया क्या कर रही है मा? अरे सॉरी बेटा कोई नहीं कोई नहीं पानी सूख जाएगा। क्या सूख जाएगा? जायेगा विक्रांत ने ठंडी आहे छोड़ते बेखा और फिर वो इसे साफ करने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया मेल बाथरूम में जाकर उसने टिश्यू पेपर से इस पानी को सुखाना शुरू किया और फिर वो आईने के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देखने लग गया कहा फसा दिया भगवान तभी विक्रांत का हाथ उसकी पेंट की जेब में गया वहां उसने माँ का दिया हुआ पेपर रख दिया था विक्रांत इसे निकालकर देखने गया तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान की लहर दौड़ पड़ी उसने इस लड़की का डेट ऑफ बर्थ देखा तो पता चला कि यह लड़की उम्र में विक्रांत से नौ साल बड़ी है उसने सोचा कि अब जाकर माँ को बताऊंगा बहुत सही